महाभारत आदि पर्व आदिपर्व सप्ताशीशतमोध्याय अर्जुन का लक्ष्य भेद करके द्रौपदी को प्राप्त करना वावाच यदा नवृत्ता राजोधनु सज्जकर्म अथोदतिषत विप्राण मध्यादिष्णुदी वह जी कहते हैं जन्मे जब सब राजाओं ने उस धनुष पर कार्य में मोल लिया तब उदार बुद्धि अर्जुन ब्राह्मण मंडली के बीच से उठकर खड़े हुए प्रत्यंता दृष्टवा सम्रस्थितम पार्थम इंद्र केतु सम्र की ध्वजा के समान लंबे अर्जुन को उठ धनुष की ओर जाते देख बड़े-बड़े ब्राह्मण अपने-अपने मृगचर्म हिलाते हुए जोर-जोर जो से कुलाहल करने लगे। आहो परस्परम के चिन्ह निपुणा बुद्धिजीवन कुछ ब्राह्मण उदास हो गए और कुछ प्रसन्नता के मारे फूल उठे तथा तो कुछ चतुर एवं बुद्धिजीवी ब्राह्मण आपस्में प्रकार कहने लगे यत्कल्य प्रमुख क्षत्रियलोकभ्रुत नानतम बलवद्दिर्धनुर्वेदपरा जड़ैर तत तत्कृता स्त्रीन प्राण तो दुर्बली यसा बटुमण शक्यम हि कर्तु कर्तुर्जा ब्राह्मणो कर्ण और शल्य आदि बलवान धनुर्विद परायण तथा लोकविख्या छत्रि जिसे झुका तक न सके उसी धनुपर अस्त्र ज्ञान से शून्य और शारीरिक बल की दृष्टि से अत्यंत दुर्बल यह निरा ब्राह्मण बालक कैसे प्रत्यंता चढ़ा सकेगा औहांते ब्राह्मणा सर्वराजसू कर्मण्यस्म संसिद्धे चापला दरीक्षित इसने बालोचित चपलता के कारण इस कार्य की कठिनाई पर विचार नहीं किया है यदि इसमें यह सफल न हुआ तो समस्त राजाओं में ब्राह्मणों की बड़ी हंसी होगी धर सा धनुराय तुम वार साधुमथ यदि यह अभिमान हर्ष अथवा ब्राह्मण सुलभ चंचलता के कारण धनुष पर डोरी डोरी चढ़ाने के लिए आगे बढ़ा है तो इसे रोक देना चाहिए अच्छा तो यही होगा कि यह जाए ही नहीं ब्राह्मणा ब्राह्मणाउच ना नावहा भविष्या न ना चम विद्वेष्टताम लो लोके गमि श्यामो मही ब्राह्मण बोले भाइयों हमारी हंसी नहीं होगी न हमें किसी के सामने छोटा ही बनना पड़ेगा और लोक में हम लोग राजाओं के द्वेष पात्र भी नहीं होंगे अतः इन बातों की चिंता छोड़ दो केचा हुर युवा श्रीमान नागराज करो पमह पीनस धैर्य न कुछ ब्राह्मणों ने कहा यह सुंदर युवक नागराज ऐरावत के सुन्द दंड के समान हृष्ट पुष्ट दिखाई देता है इसके कंधे सुपुष्ट और भुजाएं बड़ी बड़ी है यह धर्म हिमालय के समान जान पड़ता है विक्रम संभाव्य स्म करते इसके सिंह के समान मस्तानी चाल है यह शोभाशाली तरुण मतवाले वाले के समान पराक्रमी प्रतीत होता है इस वीर के लिए यह कार्य करना संभव है इसका उत्साह देखकर भी ऐसा ही अनुमान होता है शक्तिर महोत्साह नक्त स्वयं भ्रचे न चे किचित कर्मलोकेजद भगे ब्राह्मणा नाम साध्यम चेसु संसान चारिषु अबक्षा वाजिभक्षाश्चारा दृढ़व्रता दुर्बला अप्राही बली सवतेजता ब्राह्मणो ब्राह्मणों नवमंत्य सत्सत् सचरण सुखम दुखम महद्रस्व च धनुर्भे चेदे चोगेशु विवेशु न तम पशा मे दिन ब्राह्मणाध्यधिको भविद मंत्र बलेना पी महता बले जिम्बे अथवा दिश्तमा जामदग्ने नामे निर्जता क्षत्रिया युधि इसमें शक्ति और महान उत्साह है यदि यह असमर्थ होता तो स्वयं ही धनुष के पास जाने का साहस नहीं करता संपूर्ण लोकों में देवता असुर आदि के रूप में विचरने वाले पुरुषों का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो ब्राह्मणों के लिए असाध्य हो ब्राह्मण लोग जल पीकर, हवा खाकर अथवा फलाहार करके भी पूर्वक व्रत का पालन करते हैं अतः वे शरीर से दुबले होने पर भी अपने तेज के कारण अत्यंत बलवान होते हैं ब्राह्मण भला बुरा सुखद दुखद और छोटा बड़ा जो भी कर्म प्राप्त होता है कर लेता है अतः तो किसी भी कर्म को करते समय उस ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए मैं भूमंडल में ऐसे किसी पुरुष को नहीं देखता जो धनर्वेद वेद तथा तो नाना प्रकार के योगों में ब्राह्मण से बढ़ चढ़ हो श्रेष्ठ ब्राह्मण मंत्र बल योग बल अथवा महान आत्मबल से इस संपूर्ण जगत को स्तब्ध कर सकते हैं अतः तो उनके प्रति तुक्ष बुद्धि नहीं रखनी चाहिए देखो जमदग्नि नंदन परशुराम ने अकेले ही संपूर्ण क्षत्रियों को युद्ध में जीत लिया था पीत समुद्रो अगस्त जगाधो ब्रह्म तेज था तस्मा ध्रुवंत सर्वेत्र बटुरे थनुर्मान आरोपयत शीघ्र वही तथेत्युचूर सभा महर्षि अगस्त ने अपने ब्रह्मतेज के प्रभाव से अगाध समुद्र को पी डाला इसलिए आप सब लोग यहां आशीर्वाद दें कि यह महान ब्रह्मचारी शीघ्र ही इस धनुष को चढ़ा दे और लक्ष्य भेद करने में सफल हो यह सुनकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण उसी प्रकार आशीर्वाद की वर्षा करने लगे एवं तेलताम विप्राणाम विविधा गिरा अर्जुन हो धनुष्यास्थौ गिरी चल धनु परिक्रम्य प्रदक्षिण मथा करोत इस प्रकार जब ब्राह्मण लोग भांति भांति की बातें कर रहे थे उसी समय अर्जुन धनुष के पास जाकर पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए फिर उन्होंने धनुष के चारों ओर घूमकर उसकी परिक्रमा की प्रणम्य सिरसा देव ईशानम वरदं प्रभुम कृष्णम चमन सा गृह चारो धनु इसके बाद वरदायक भगवान शंकर को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और मन ही मन भगवान श्रीकृष्ण का चिंतन करके अर्जुन ने धनुष उठा लिया बहे रुक्म सुनिथ्री राधे युधन सल्यल वही तदा धनुर्वहद पर सिंघय कृतम न सज्जमह तो यदर्जुनो वीरभताम तर्प जप्रभावः तदयी तदय्रिया ज प्रभाव सजक्रमसातरे सरा जग्राह रुक्म सुथ वक्र कर्ण दुर्योधन शल्य तथा साल्व के पारंगत विद्वान पुरुष सिंह राजा लोग महान प्रयत्न करके भी जिस धनुष पर डोरी न चढ़ा सके उसी धनुष पर विष्णु के समान प्रभावशाली एवं पराक्रमी वीरों में श्रेष्ठ श्रेष्ठता का अभिमान रखने वाले इंद्रकुमार अर्जुन ने पलक मारते मारते प्रत्यंता चढ़ा दी इसके बाद उन्होंने वे पांच बाण भी अपने हाथ में ले लिए सहसाति वृद्धम् महान्यनाद और उन्हें चलाकर बात की बात में लक्ष्य वेध दिया वह बिना हुआ लक्ष्य अत्यंत छिन्न भिन्न हो यंत्र के छेद से सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा उस समय आकाश में बड़े जोर का हर्षनाद हुआ और सभा मंडप में तो उससे भी महान आनंद कुलाह छा गया पुष्पाण दिव्यान देव पार्षसे मुर्देव निहंत हो देवता लोग शत्रुंता अर्जुन के मस्तक पर दिव्य फूलों की वर्षा करने लगे चैलान बिव्यधुस्तत्र ब्राह्मणाश्च सहस्रश विलक्षितातुर्काराश सतांगानि नभसमता पुष्पृष्ट समवादयन् समुवादय सूतमगत्य स्तुंतुस्वरा सस्ों ब्राह्मण हर्ष में भर कर वहाँ अपने दुपट्टे हिलाने लगे मानो अर्जुन की विजय ध्वजा फहरा रहे हों फिर तो जो लोग लक्ष्य भेद करने में असमर्थ हो हार मान चुके थे वे राजा लोग सब ओर से हाहाकार करने लगे उस रंगभूम में आकाश से सब ओर फूलों की वर्षा हो रही थी बजाने बजाने वाले लोग सैकड़ों अंगों वाली तुरही आदि बजाने लगे लगे। सूत और मागतगढ़ मीठे स्वर से करने लगे। ससह। अर्जुन को देखकर कर शत्रुसूदन के हर्ष की सीमा न रही उन्होंने अपनी सेना के साथ उनकी सहायता करने का निश्चय किया शीघ्रम साधम जमाभ्याम पुरुषोत्तमाभ्याम उस समय जब महान कोलाहल बढ़ने लगा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर पुरुषोत्तम नकुल और सहदेव को साथ लेकर डेरे पर ही चले गए वृद्धम तो लक्ष प्रथमे क्ष्ण्णा पार्शम चक्र प्रतिम निरीक्ष आदा युक्ल वर माल्य धाब जमा जगाती सुतमुस्मती सभ्य स्वूप न वेव नि वेनापी हा मदाधृते स्खलतीव भाव वाचा विना व्याहतीव दृष्टा समेतरी सोत्सर्ज सना पुत नृपाण विनस मलामे नस्थ दिहाय राग सहसा नृपाजा सखीबदेवेंद्रमताद स्वाहे लक्ष्मीशा मुकुंदम उसे सूर्य मदनमतेच महेश्वर पर्वतराजपुत्री राम यथा मैथिलजपुत्री जथा राज नलंभी। लक्ष को कर धरती पर पर गिरा देख इंद्र के तुल्य अर्जुन दृष्टि हाथ में सुंदर फूलों की जयमाला लिए द्रौपदी मंद मंद मुस्कुराती हुई कुंती कुमार के समीप गई उसका रूप उन्होंने जिन्होंने बार बार देखा था उनके लिए भी वह नृत्य नई सी जान पड़ती थी वह ध्रुपद कुमारी बिना हंसी के भी हंसते सी प्रतीत होती थी मद सेवन के बिना भी आंतरिक अनुराग सूचक भावों के द्वारा धड़खड़ाती सी चलती थी और बिना बोले भी केवल दृष्ट से ही बातचीत करते सी जान पड़ती थी निकट जाकर राजकुमारी द्रौपदी ने वहां जुटे हुए समस्त राजाओं के समक्ष उन सबकी उपेक्षा करके सहसा वह माला अर्जुन के गले में डाल दी और विनय विनयपूर्वक खड़ी हो गई जैसे शचि ने देवराज इंद्र का स्वाहा ने अग्निदेव का लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का उषा ने सूर्यदेव का रति ने कामदेव का गिरिराज कुमारी उमा ने महेश्वर का विदेह विदेहराजनंदिनी सीता ने श्री राम का तथा भीम कुमारी दमयंती ने निपश्रेष्ठ नल का वर्ण किया था उसी प्रकार द्रौपदी ने पांडुपुत्र अर्जुन का वर्ण कर लिया तया चाप्यनुगम्य मार अद्भुत कर्म करने वाले अर्जुन इस प्रकार उस स्वर सभा में श्री रत्न द्रौपदी को जीतकर उसे अपने साथ ले रंगभूमि से बाहर निकले पत्नी द्रौपदी उनके पीछे पीछे चल रही थी उस समय उपस्थित ब्राह्मणों ने उनका बड़ा सत्कार किया इत महाभारती आदि परमढ़ी स्वयं वर परमि लक्षेदन सप्ताशी शतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत स्वयंवर पर्व में लक्ष्य छेदन विषयक एक सौ सताइस सतासीवा अध्याय पूरा हुआ